श्रीमदभागवत महापुराण ठ स्क अथ चतुर्दशोध नारायणे भगवती कथा दृढ़ा मति राजा परीक्षित ने कहा भगवन वृत्तासुर का स्वभाव तो बड़ा रजोगुणी तमोगुणी था वह देवताओं को कष्ट पहुंचाकर पाप भी करता ही था ऐसी स्थिति में भगवान नारायण के चरणों में उसकी सुदृढ़ भक्ति कैसे हुई देवानाम शुद्ध सत्वाम ऋषीणाम चामलात्मनाम भक्तिर्मुकुंदरण न प्रायेणोपजाते हम देखते हैं कि प्राय शुद्ध सत्वमय देवता और पवित्र हृदय ऋषि भी भगवान की परम प्रेमयी अन्य भक्ति से वंचित ही रह जाते हैं सचमुच भगवान की भक्ति बड़ी दुर्लभ है रजो भी समसंख्या पार्थिव जंतंत ये केचने हंते श्रेयो वै मनुजादेय भगवान इस जगत के प्राणी पृथ्वी के धूलकणों के समान ही असंख्य हैं उनमें से कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं प्रायो मुक्ष वस्तेषा केचन क्षो सहसो कशन उनमें भी संसार से मुक्ति चाहने वाले तो विले ही होते हैं और मोक्ष चाहने वाले हजारों में मुक्ति या सिद्धि लाभ तो कोई सा ही कर पाता है मुक्ता नारायण पारायण प्रशांत आत्मा को महामुदे महामुदे करोड़ों सिद्ध एवं मुक्त पुरुषों में भी वैसे शांत चित्त महापुरुष का मिलना तो बहुत ही कठिन है जो एकमात्र भगवान के ही परायन हो। पाप पराण होते कृष्ण आशीत संग्राम उल्बडे। ऐसी अवस्था में वह वित्ता सुर जो सब लोगों को सताता था और बड़ा पापी था उस भयंकर युद्ध के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण में अपनी वृत्तियों को इस प्रकार दिनता से लगा सका इसका क्या कारण है संसा प्रभो या समरे प्रभो इस विषय में हमें बहुत अधिक संदेह है और सुनने का बड़ा कौतूहल भी है अहो वृत्तासुर का बल पौरुष कितना महान था कि उसने रणभूमि में देवराज इंद्र को भी संतुष्ट कर दिया च परीक्षिथ संप्रश्न भगवान्दरायण ही निशम्य श्रद्धान प्रतिनंद्य वचो ब्रवीद सूजी कहते हैं सोनका जीशोक भगवान सुखदेव जी ने परम श्रद्धालु राजर्षि परीक्षित का यह श्रेष्ठ प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन करते हुए यह बात कही श्री शोकवाचन तृणुस्वावहि तो राजतिहास मम य मुखा नारदा देवी श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तुम सावधान होकर यह इतिहास सुनो मैंने इसे अपने पिता व्यास जी देवर्षि नारद और महर्षि देवल के मुँह से भी विधिपूर्वक सुना है आसिद्राजा सारंभ मूर्से चित्र केतुरी ख्या यश्याम धुंग प्राचीन काल की बात है सूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्र केतु राज्य करते थे उनके राज्य में पृथ्वी स्वयं ही की इच्छा के अनुसार दशा भवन शांता सु संत उनके एक करोड़ रानिया थी और वे स्वयं संतान उत्पन्न करने में समर्थ भी थे परंतु उन्हें उनमें से किसी के भी घर में से कोई संतान न हुई रूपोधार्य वयो जन्म विद्यार्य श्रे आदि भी संपन्न से गुण सर्वे चिंतावध्या पते रहो महाराज चित्रकेतु को किसी बात की कमी न थी सुंदरता उदारता युवावस्था कुलीनता विद्या ऐश्वर्य और संपत्ति आदि सभी गुणों से वे संपन्न थे फिर भी उनकी पत्नियां बांझ थी इसलिए उन्हें बड़ी चिंता रहती थी न तस् संपद सर्वा महेशेयम अभवन प्रे तब वे सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे बहुत सी सुंदरी रानियां थी तथा सारी पृथ्वी उनके वश में थी सब प्रकार की संपत्तियां उनकी सेवा में उपस्थित थी परंतु वे सब वस्तुएं उन्हें सुखी न कर सकी तस्य ही कदा तो भुवनमंगिरा भगवान्ोकान अनुचर देतागछंदीक्षया एक दिन साप और वरदान देने में समर्थ अंगिरा ऋषि स्वच्छंद रूप से विभिन्न लोकों में विचरते हुए राजा चित्रकेतु के महल में पहुँच गए तम पूजय्वा विधिवत्ोत्थानादि राजा ने और अर्घ आदि से विधि पूर्वक पूजा की सत्कार हो जाने के बाद जब अंगिरा ऋषि सुखपूर्वक आसन पर विराज गए तब राजा चित्रकेतु भी शांत भाव से उनके पास ही बैठ गए महर्षि तमुपासी प्रश्रयावन तम चित महाराज महाराज महर्षि अंगिरा ने देखा कि यह राजा बहुत भी नहीं है और मेरे पास पृथ्वी पर बैठकर मेरी भक्ति कर रहा है तब उन्होंने चित्र को संबोधित करके उसे आदर देते हुए यह बात कही अंगिरा उम तथा यथा प्रकृति पुमान ऋषि ने कहा राजन तुम अपनी प्रकृतियों गुरु मंत्री राष्ट्र दुर्ग कोष सेना और मित्र के साथ सकुशल तो होना जैसे जीव महत्व आदि सात आवरणों से घिरा रहता है वैसे ही राजा भी इन सात प्रकृतियों से घिरा रहता है उनके कुशल से ही राजा की कुशलता है आत्मा प्रकृति श्रद्धा निधा श्रे आतृतियों नरेंद्र जिस प्रकार राजा अपने ऊपर युक्त प्रकृतियों के अनुकूल रहने पर ही राज्य सुख भोग सकता है वैसे ही प्रकृतियाँ भी अपनी रक्षा का भार राजा पर छोड़कर सुख और समृद्धि लाभ कर सकती है अपिधारा प्रजा भृत्या श्रेथ मंत्रि पौरा जानपदाजा वशवर्ति राजन तुम्हारी राज्य प्रजा मंत्री सलाहकार सेवक व्यापारी आमा दीवान नागरिक देशवासी मंडलेश्वर राजा और पुत्र तुम्हारे वश में तो है न्यात्मा वसस्े तसघाइवे छी सर्वे बली सच्ची बात तो यह है कि जिसका मन अपने वश में है उसके ये सभी वश में होते हैं इतना ही नहीं सभी लोग और लोकपाल भी बड़ी सावधानी से उसे भेंट देकर उसकी प्रसन्नता चाहते हैं आत्मन प्रियते नत्मा परत सत्य लब्ध कामम चिंतया सबलम मुखम परंतु मैं देख रहा हूँ कि तुम स्वयं संतुष्ट नहीं हो तुम्हारी कोई कामना अपूर्ण है तुम्हारे मुंह पर किसी आंतरिक चिंता के चिन्ह झलक रहे हैं तुम्हारे इस असंतोष का कारण कोई और है या स्वयं तुम ही हो? राजन विदुषा मुनिनाव्याम तो सो मुनि परीक्षित महर्षि अंगिराज जानते थे कि राजा के मन में किस बात की चिंता है फिर भी उन्होंने उनसे चिंता के संबंध में अनेकों प्रश्न पूछे चित्रकेतु को संतान की कामना थी अतः महर्षि के पूछने पर उन्होंने विनय से झुक निवेदन किया चित्र केतुर्वाच भगवान किम विदो ज्ञान समाधि भी योगिनाम धत पापा सम्राट चित्रकेतु ने कहा भगवान जिन योगियों के तपस्या ज्ञान धारणा ध्यान और समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो चुके हैं उनके लिए प्राणियों के बाहर या भीतर की ऐसी कौन सी बात है जिसे वे न जानते हों, तथा प्रखतो प्रूजाम ब्रह्मणात्मन चिंतितम ऐसा होने पर भी जब आप सब कुछ जानबूझ मुझसे मेरे मन की चिंता पूछ रहे हैं तब मैं आपकी आज्ञा और प्रेरणा से अपनी चिंता आपके चरणों में निवेदन करता हूँ कामि पर मुझे पृथ्वी का साम्राज्य ऐश्वर्य और संपत्तिया जिनके लिए लोकपाल भी लालयित रहते हैं प्राप्त है परन्तु संतान न होने के कारण मुझे इन सुखों सुख भोगों में उसी प्रकार तनिक भी शांति नहीं मिल रही है जैसे भूखे प्यासे प्राणी को अन्न जल के सिवा दूसरे भोगों से ततः पाही महाभाग सगतम तम यथातरे मदुस्तारम प्रजया तद विधेयह महाभाग्यवान महर्षे मैं तो दुखी हूँ ही पिंडदान न मिलने की आशंका से मेरे पितर भी दुखी हो रहे हैं अब आप हमें संतान दान करके परलोक में प्राप्त होने वाले घोर नरक से उबारिए और ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मैं लोक परलोक के सब दुखों से भगवान कृपालुर्ब्रचतरमय श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब राजा चित्रकेतु ने इस प्रकार प्रार्थना की तब सर्वसमर्थ एवं परम दयालु ब्रह्मपुत्र भगवान अंगिरा ने त्वस्टा देवता के निर्माण करके उससे उनका किया। भारत नाम परीक्षित ना राजा चित्रकेतु की रानियों में सबसे बड़ी और सदगुणवती महारानी महर्षि अंगिरा ने उन्हीं को यज्ञ का अवशेष प्रसाद दिया। अथाह ये ब्रह्म सुतो और राजा चित्रकेतु से कहा राजन तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही देगा जो कहकर अंगिरा ऋषि चले गए गर्भं देवी उस यज्ञावेष प्रसाद के खाने से ही महारानी कृतद्युति ने महाराज चित्रकेतु के द्वारा गर्भ धारण किया जैसे कृतिका ने अपने गर्भ में अग्नि कुमार को धारण किया था तस्दिन गर्भ शुक्ल राजन देश के के के के राजा चित्रकेतु तेज से का गर्भ पक्ष के चंद्रमा के समान क्रमशः दिन बढ़ने लगा अथकाल कुमार ृत नाम श्रृणमता परमा तर समय आने पर महारानी कृतद्युति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ उसके जन्म का समाचार पाकर देश की प्रजा बहुत ही आनंदित हुई जातक सम्राट चित्रकेतु के आनंद का तो कहना ही क्या था वे स्नान करके पवित्र हुए फिर उन्होंने वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो ब्राह्मणों से स्वस्थ कराकर और आशीर्वाद लेकर पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया तेभ्यो उन्होंने उन ब्राह्मणों को सोना चांदी वस्त्र आभूषण गांव, घोड़े हाथी और छह अर्बुद गौवें दान की बबर स काम मन शाम पर्जन्युव देशि राजा के पुत्र के के धन यश और आयु की वृद्धि लिए दूसरे लोगों को भी मुंह मांगी वस्तुएं दी ठीक उसी प्रकार जैसे मेघ सभी जीवों को मनोरथ पूर्ण करता है स्वस्य हो जैसे यदि किसी कंगाल को बड़ी कठिनाई से कुछ धन मिल जाता है तो उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है वैसे ही बहुत कठिनाई से प्राप्त हुए उस पुत्र में राजर्षि चैत्र कहतु का स्नेह बंधन दिनोदिन दृढ़ दिन होने लगा मातु स्वतितम पुत्र स्नेहो मोह समुद्भव नाम जरो माता को भी अपने पुत्र पुत्र पर मोह के के कारण बहुत ही स्नेह था परंतु उनकी के मन में पुत्र की कामना से और भी जलन होने लगी चित्र के तो रेतारे प्रजावती नथान्योह प्रतिदिन बालक का लाल प्यार करते रहने के कारण सम्राट चित्रकेतु का जितना प्रेम बच्चे की मां माँ में था उतना दूसरी रानियों में न रहा गर्हियंत्यो परमाहू आनपत्ये न दुखे न राज्यों इस प्रकार एक तो वे रानियां संतान न होने के कारण ही दुखी थी दूसरे राजा चित्रकेतु ने उनकी उपेक्षा कर दी अत वे डा से अपने को धिक कारने और मन ही मन जलने लगी धिकाजापत्दासी तिरस्कृता वे आपस में कहने लगी अरे बहनों पुत्रहीन स्त्री बहुत ही अभाग्नि होता है पुत्र वाली सौते तो दासी के समान उसका तिरस्कार करती हैं। और तो और स्वयं पतिदेव ही उसे पत्नी करके नहीं मानते सचमुच धिक्कार के पुत्र ही दास दासी वाह भला दासियों को क्या दुख है वे तो अपने स्वामी की सेवा करके निरंतर सम्मान पाती रहती हैं। परंतु हम अभाग्नि तो इस समय उनसे भी गई बीती हो गई है इस प्रकार वे रानियां अपनी सौत की गोद भरी देखकर जलती रहती थी और राजा भी उनकी ओर से विदासीन हो गए थे फलतः उनके मन में के प्रति बहुत अधिक द्वेष हो गया द्वेश के कारण रानियों की बुद्धि मारी गई उनके चित्त में क्रूरता छा गई उन्हें अपने पति चित्रकेतु का पुत्र स्नेह सहन न हुआ इसलिए उन्होंने चिढ़कर नन्हे से राजकुमार को विष दे दिया कृतद्युतिर जानते सपत्नी महारानी कृतद्विती को सौतों की इस घोर पापमय करतूत का कुछ भी पता न था उन्होंने दूर से देखकर समझ लिया कि बच्चा सो रहा है इसलिए वे महल में इधर उधर ढोलती रही शयानम सचरम बालम उपधार्य मनीषि पुत्र मान में भद्रेती बुद्धमति रानी ने यह देख कर कि बच्चा बहुत सो रहा है धाय से कहा कल्याणी मेरे लाल को लेनम उप्रज दृष्टोतार लोचनमिया अता पतभुवी धाय ने सोते हुए बालक के पास जाकर देखा कि उसके नेत्रों की पुतलियां पलट गई है प्राण इंद्रिय और जीवात्मा ने भी उसके शरीर से विदा ले ली है यह देखते ही हायरे मारी गई इस प्रकार कहकर वह धरती पर गिर पड़ी तस् तथा शरम घंत्या कराभ्याम उच्च कैरपी प्रवेश धर सभालम सहसा सुतम धाय अपने दोनों हाथों से छाती पीट पीट कर बड़े आर्तस्वर में जोर जोर से रोने लगी उसका रोना सुनकर महारानी की जल्दी जल्दी अपने पुत्र के सैन्य गृह में पहुंची और उन्होंने देखा कि मेरा छोटा सा बच्चा अकस्मात मर गया है अपात भूमो परिवृद्धियामोह विभ्रष्ट सिरोहाम तब वे अत्यंत शोक के कारण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी उनके सिर के बाल बिखर गए और शरीर पर के वस्त्र अस्तव्यस्त हो गए। आगत तुल्य सुदुखिता तदंतर महाराणी का रुदन सुनकर रनिवास के सभी स्त्री पुरुष वहां दौड़ आए और अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। वे हत्यारी रानियां भी वहां आकर झूठ सहानुभूति पुत्र विनष्ट दृष्टि प्रवतन स्खलन पथि ने बंधे दिहाकृति विदय मृतस्य विस्त्रं नशशक भाषितम् जब राजा चित्रकेतु को पता लगा कि मेरे पुत्र के अकारण ही मृत्यु हो गई है तब अत्यंत स्नेह के कारण शोक के आवेग से उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया वे धीरे धीरे अपने मंत्रियों और ब्राह्मणों के पास मार्ग में गिरते पड़ते मृत बालक के पास पहुंचे लंबी लंबी सांस लेने लगे आंसुओं की अधिकता से उनका गला रूंध गया और वे कुछ भी बोल न सके पतिम निरीक्षारित पति प्राणा रानी अपने पति चित्रकेतु को अत्यंत शोकाकुल और इक, इकलौते नन्हे से बच्चे को मरा हुआ देख भांति भांति से विलाप करने लगी उनका यह दुख देखकर मंत्री आदि सभी उपस्थित मनुष्य शोकग्रस्त हो गए महारानी के नेत्रों से इतने आंसू बह रहे थे कि वे उनकी आँखों का अंजन लेकर केसर और चंदन से चर्चित वक्षस्थल को भिंगोने लगे उनके बाल बिखर रहे थे तथा उनमें गूथे हुए फूल गिर रहे थे इस प्रकार वे पुत्र के लिए कुर्रे पक्षी के समान उच्च स्वर से विविध प्रकार से विलाप कर रही थी अहोत्म परीवत्य पर ध्रुव वे कहने लगी अरे विधाता सतम तू बड़ा मूर्ख है जो अपने श्रेष्ठ के प्रतिकूल चेष्टा करता है बड़े आश्चर्य की बात है कि बूढ़े बूढ़े तो जीते रहे और बालक मर जाए यदि वास्तव में तेरे स्वभाव में ऐसी ही विपरीतता है तब तो तू तो जीवों का अमर शत्रु है न ही क्रमशि मृत्युजन्मनोह शरीरनामस्तु तदात्मक भी या स्नेह पासो निसर्ग वृद्धे यदि संसार में प्राणियों के जीवन मरण का कोई क्रम न रहे तो वे अपने प्रारब्ध के अनुसार जन्मते मरते रहेंगे फिर तेरी आवश्यकता ही क्या है तूने संबंधियों में स्नेह बंधन तो इसलिए डाला ताकि वे तेरी सृष्टि को बढ़ाएं। परंतु तू तो इस प्रकार बच्चों को मारकर अपने किए किराए पर अपने हाथों पानी फेर रहा है ये न दूरम फिर वे अपने मृत पुत्र की ओर देखकर कहने लगी बेटा मैं तुम्हारे बिना अनाथ और दीन हो रही हूं मुझे छोड़कर इस प्रकार चले जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है आग खोल कर देखो तो सही तुम्हारे पिताजी तुम्हारे वियोग में कितने शोक संतप्त हो रहे हैं बेटा। जिस घोर नरक को निसंतान पुरुष बड़ी कठिनाई से पार कर पाते हैं उसे हम तुम्हारे सहारे अनायास ही पार कर लेंगे अरे बेटा तुम इस यमराज के साथ दूर मत जाओ यह तो बड़ा ही निर्दयी है उत्तेष्टता तय में शिशव्यापनंदन संहर तुम सुप्त चिन्हया च भवान पर स्तनम शुचो हर न सुखा मेरे प्यारे लल्ला और राजकुमार उठो बेटे देखो तुम्हारे साथी बालक तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं तुम्हें सोते सोते बहुत देर हो गई अब भूख लगी होगी उठो कुछ खा लो और कुछ नहीं तो मेरा दूध ही पी लो और अपने स्वजन संबंधी हम लोगों का शोक दूर करो ना हमलातेमृत क्षण माननाब्जम सन् पुनरन्वयन मन मनलोकम नीतो घृणे न न शुनो गिरस्ते प्यारे लाल, आज मैं मैं तुम्हारे मुखारविंद पर वह मुस्काहट और चितवन नहीं देख रही हूं। मैं बड़ी अभागने हाय हाय, अब भी मुझे तुम्हारी सुमधुर तोतली बोली नहीं सुनाई दे रही है क्या सचमुच निठुर यमराज तुम्हें उस परलोक में ले गया जहां से फिर कोई लौट कर नहीं आता शीशु कुया मृतम पुत्र चित्रा चित्र के मुक्त कंठोर श्री कहते हैं परीक्षित जब सम्राट देखा कि मेरी रानी अपने मित्र पुत्र के लिए इस प्रकार भांति भांति ते विलाप कर रही है तब वे शोक से अत्यंत संतप्त हो फूट फूट कर रोने लगे तयोर्लपतोह सर्वे दंपत्यो तदनुव्रता राजा रानी के इस प्रकार विलाप करने पर उनके अनुगामी स्त्री पुरुष भी दुखित होकर रोने लगे इस प्रकार सारा नगर ही शोक से अचेत सा हो गया एवं कमलमापन्नम नष्ट सं अनावक ज्ञावा गिरा नाम मृिराज राज राजन महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने देखा कि राजा चित्रकेतु पुत्र शोक के कारण चेतना रहित हो रहे हैं यहाँ तक कि उन्हें समझाने वाला भी कोई नहीं है तब वे दोनों वहाँ आए इतम भागवते महापुराणे पारमहस्याम सहितायाम ष्ठिस्कंधे चित्रकेतु विलापोनाम नाम चतुर्दशोध्या